नमस्कार मैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते मुस्कुराते ओम नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के ऐसे एपिसोड में हमारे साथ बानू दीदी जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बानू नगर में जो विशेष ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, उसका संचालन करते हैं बहुत समय से और बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए विशेष निमित्त बनी हुई है दीदी तो उनसे आज हम लोग बातें करेंगे उनके जीवन के कुछ खास अनुभव सुनेंगे और सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे उनके माता पिता के बारे में जानेंगे तो आप सभी की तरफ से बानू दीदी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा लौकिक नाम भानु है और मेरे माता पिता सौराष्ट्र में एक अमरेली के पास छोटा सा गांव है वहां पर रहते हैं और हम भाई बहने पांच थे और उसमें मैं सबसे बड़ी थी और दसवीं कक्षा पास करके फिर मैं यहां पर आई अहमदाबाद के अंदर और यहां आने के बाद फिर हमारी बुआ जी की बेटी थी वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहती थी तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली और जब पहली बार मैंने यहाँ इस स्थान पर पांव रखा तो मुझे बहुत ही अच्छा साक्षात्कार हुआ था चतुर्बु विष्णु का और बहनों का इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जीवन देख करके मुझे बहुत ही शांति मिली और उसी आधार से मुझे यहाँ पर एक जीवन जीने की राह मिली है और तब से तीस साल से मैं यहाँ पर हूँ सोलह साल की में मैं यहाँ पर इस संस्था में जुड़ी हुई हूँ और तब से यहाँ ईश्वरीय सेवा में सेवारत हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है अपने बारे में बताने के लिए और बानू दीदी मैं ये चाहूँगा कि जब स्कूल आप पढ़ते थे या फिर तो परिवार के साथ आप रहते थे तो आपके विचार क्या होते थे कि क्या बनना चाहते थे आप या फिर आपको देखकर दूसरे लोग क्या कहते थे हाँ मुझे पहले से बचपन से ये जो शादी वगैरह करना तो मन में संकल्प था ही नहीं क्योंकि लोगों के जीवन देख कर मुझे पहले से इतनी समझ तो थी कि इसमें नहीं फंसना चाहिए और मुझे वैसे भी शांति बहुत अच्छी लगती थी तो वो तो संसार में नहीं मिल सकती है और कई लोगों का ऐसे दुखी जीवन देखकर के मुझे अंदर से ऐसा होता था कि ऐसा जीवन जीने से तो जीना नहीं अच्छा है और उसमें मुझे यहाँ पर शांति का स्थान मिला तो मुझे एक रास्ते में एक राह मिल गई अच्छा, इस विद्यालय में आने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिला किनसे मिला और उनके बारे में थोड़ा सा बताएँ क्या देखा? हाँ विद्यालय में आने के लिए जब मैं पहली बार यहाँ पर आई तो उस टाइम पर हमारी जो बड़ी दीदी आती वो बैठे थे और जैसे मैंने पाँव रखा तो मुझे उनके जीवन देखकर के संकल्प आए कि मुझे भी ऐसे सफ़ेद वस्त्रधारी बनना है पर मुझे सफ़ेद वस्त्रों से बहुत ही विरोध था कि यहाँ पे अगर कपड़ा कोई दूसरे कलर का होता तो अच्छा पर संस्था का नियम था कि सफ़ेद कपड़ा ही पहनना तो फिर मुझे दे मैंने देखा तो अच्छा लगा कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी तो बहुत ही अच्छे फरिश्ते की तरह लग रहे हैं और उस टाइम पर साढ़े पाँच का टाइम था तो लोग शांति में बैठे थे तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे अशांति की दुनिया में ऐसे भी कोई शांति में बैठने वाले लोग हैं तो जहाँ पे शांति होती वहाँ पर शांति मिलती है और जैसे स्कूल दसवीं तक आपने जो पढ़ाई किया है उस बीच में जैसे कि हम लोग किसी का जीवन कहानी पढ़ते हैं पढ़ाई के दौरान आपको ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो अभी याद है कि उनका जीवन भी अच्छा है दुनिया के हिसाब से मुझे महात्मा गांधी के लिए बहुत ही अंदर से प्यार था क्योंकि उसने देश के लिए क्या नहीं किया और कितना उसका त्यागी जीवन था और भक्ति मार्ग में मीरा के लिए मैंने बहुत सुना था तो मुझे मीरा की जीवन कहानी बहुत अच्छी लगती थी तो मुझे भी ऐसा था कि मैं भी इनके जैसे बनू मीरा के जैसे और उनका जो त्याग था उनकी जो उसने सम्राट को और साम्राज्य को छोड़ा था तो मुझे लगा कि इतने बड़े राजा के घर के रानी अगर वो त्याग कर सकती हैं तो हम तो साधारण परिवार से तो हम इतना नहीं त्याग कर सकते तो मुझे उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती थी और मैं मीरा को बहुत प्यार करती थी और महात्मा गांधी को बहुत अंदर से मुझे उनके लिए बहुत था अच्छा महात्मा गांधी जी का कौन सा एक ऐसा गुण या फिर उनका जो कार्य है उसमें से जो आपको लगता है कि ये सराहनीय है और काबिल तारीफ है और जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है वो महात्मा गांधी के लिए मुझे ये था कि वो देश के लिए सेवा करते थे परंतु शरीर पर वो पूरे कपड़े भी नहीं पहनते थे एक धोती पहन करके निकल जाते थे तो उनको अगर वो चाहे उतना वो पैसा कमा सकते थे परंतु फिर भी उसने देश के लिए पूरे कपड़े का भी त्याग किया और एक छोटे से धोती पहन करके जीवन गुजारा तो मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा महात्मा होकर के भी इतना त्यागी है तो फिर संसार के अंदर ऐसे कोई लोग मिलना मुश्किल है तो मुझे उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती थी दीदी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको मीरा और गांधी जी से काफ़ी प्रेरणा मिला और मीरा जी को आपने देखा तो उनकी जीवन कहानी से आपने ये सीखा कि जहाँ एक रानी हो सकती हैं जीवन बिता सकती हैं लेकिन उसने कृष्ण के लिए अपने भक्ति भाव के लिए वो सब को छोड़ छोड़कर प्रभु प्रेम में लीन हो गई वो चीज़ें आपको अच्छी लगी और वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला और इसके साथ आपने बताया गांधी जी का भी बहुत ही अच्छा त्याग भावना जो है वो चाहे तो बहुत सारे अच्छे कपड़े पहन कर भी रह सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा अर्थ जो अपने त्याग भावना देखी आपने वो चीज़ें आपको बहुत पसंद आई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप यहाँ पर आने के बाद आप को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और वहीं से आपको जो है लगन लगी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ गई आप और आज एक अच्छे संचालिका बनकर आप इस सेवा केंद्र को संभाल रहे हैं तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि जब भी हम लोग ध्यान करते हैं मेडिटेशन करते हैं भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं संगीत के साथ भावगीतों के साथ हम जुड़े रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमारे मन को छू जाते हैं तो आपका कौन सा ऐसा गीत है जो आपके मन को हमेशा छूता है और आप उसको हमेशा सुनना पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं तो गीत के अंदर तो मुझे वैसे भी बचपन से बहुत ही शौक था भक्ति मार्ग में जब मैं थी तो हमारी माताजी ने संस्कार डाले थे तो मैंने भक्ति मार्ग में 600 गीत लिखे थे और जहाँ भी मैं सुनने जाती थी तो उनसे लेकर के आती थी और फिर मैं अपनी डायरी में लिखती थी तो छः सौ गीत ऐसे भजन जो भक्ति मार्ग में बताते हैं वो लिखे थे और यहाँ आने के बाद भी मुझे बाबा के बहुत अच्छे अच्छे गीत लगे तो उसमें एक गीत बहुत ही अच्छा था कि किसी ने अपना बना के मुझे को मुस्कुराना सिखा दिया तो वो वाला गीत मुझे लगता है मैं बार बार सुनते रहूं और सबको मुस्कुरा अपने देती रहूं yes. और जब गीत सुनती हूं तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित रहता है और मुझे बहुत ही अच्छा आनंद का अनुभव होता है और वैसे में भी अभी भोजन बनाती हूं कभी भी तो मैं मोबाइल में गीत शुरू ही रखती हूं और गीत सुनते सुनते बाबा का भोजन हमेशा बनाती हूँ hmm. तो इस गीत का एक लाइन गुन गुनगुनाएँगे आप किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया आशा करता तो हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गीत सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक मन के अंदर खुशी आएगी तो आइए आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यही गीत सुनते हैं और ख़ास ये दीदी को यानी बानू दीदी को डेडिकेट करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करे रहो it's <laughs> भर ना गिरा दिया मगर वो सब कुछ समझ गए हैं दिल की मैंने गवा दिया किसी ने अपना बना के मुझ ंदगी में बदल रहा है मेरा जहाँ कोई सितारे लुटार रहा था किसी ने दामन बिछा दिया किसी ने अपना बना के मुझको बापू नगर के विशेष बानू दीदी जी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आध्यात्मिक एक्सपीरियंस भक्ति भाव के एक्सपीरियंस उन्होंने सुनाया और अपने जो भाव है उनको किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था भक्ति मार्ग में भी कहीं ना कहीं जो भावगीत होते हैं भजन होते हैं जो गीत होते हैं उनको बहुत अच्छे लगते थे और उन्होंने उन सारी चीज़ों को जैसे उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस में छः गीत उन्होंने लिख के रखे थे तो ये एक प्यार है स्नेह है और कहीं ना कहीं ईश्वर के तरफ आस्था है जिसके वजह से वो हम लोग कर पाते हैं नहीं तो 600 गीत ऐसे कौन लिखता है ना तो बहुत ही अच्छा एक संस्कार है उनके अंदर जो उनको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहता है प्रेरणा देते रहता है तो आइए फिर से हम लोग बानू दीदी से आपको जोड़ना चाहूँगा मैं फिर से एक बार उनका बहुत बहुत स्वागत है और दीदी दी जी मैं चाहूँगा कि जैसे बापू नगर में ये जो सेंटर है और इसमें किस तरह की सेवाएं होती हैं किस तरह के एक्टिविटीज़ चलते हैं और आध्यात्मिकता के साथ साथ और सोशल एक्टिविटीज़ क्या क्या होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए विद्यालय के अंदर सबसे पहले जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ तब से फर्स्ट बार हमने हेल्थ मेला किया था उसमें दो लाख लोगों ने भाग लिया था फिर दूसरी बार हमने तनाव मुक्त शिविर रखे थे वहाँ पर भी तीन चार लाख लोगों ने भाग लिया था और उसके बाद हमने हरिद्वार मेला किया था तभी सात लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था फिर वापस हमने तनाव मुक्त शिविर रखे थे उसमें दस पंद्रह हज़ार लोगों ने लाभ लिया और छोटे छोटे प्रोग्राम तो हम साल में पाँच छः बार रखते ही है कभी हम व्यापारियों को बुलाते हैं कभी रिक्शा वालों को बुलाते हैं, कभी महिला मंडल वालों को बुलाते हैं और कभी डॉक्टर्स को बुलाते हैं और कभी बच्चों को बुलाते हैं तो ऐसे अलग अलग तरीके से हमारी शिविरें तो चलती रहती हैं हर महीने कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम रहता है और यहाँ पर बहुत अच्छी सेवाएँ चल रही है और सुबह सुबह यहाँ पर तीन सौ चार सौ लोग आते हैं और दिन भर में होकर के पाँच सौ छः सौ लोग हो जाते हैं स्कूलों में भी प्रोग्राम करने के लिए हम जाते हैं और सामाजिक कोई प्रोग्राम होता है तो जैसे गवर्नमेंट का तो उसमें भी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं बैंक में भी जाते हैं और ऐसे अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर सामाजिक सेवा होती वहाँ पर जा के अपना प्रोग्राम करते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अलग अलग वैरायटी के लोगों को आप अलग अलग माध्यम से स्पर्श करते हैं और उन्हें यहाँ बुलाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ उनके जीवन का उत्थान कैसे हो उसके बारे में आप बताते हैं बहुत ही अच्छा सेवा कार्य आप कर रहे हैं और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को सुनकर भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से ब्रमाकुमारी संस्थान के माध्यम से लोगों का जीवन अच्छा बन रहा है लोग अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं ये आप सुन रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि बापू नगर के बारे में यानी यहाँ जो रेसिडेंशियल लोग रहते हैं किस टाइप के लोग रहते हैं कौन से भाषा वाले ज़्यादा रहते हैं और ये इस परिसर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समाज सेवा संस्थान हो या फिर मंदिर हो इस तरह की बातें बताइए हाँ बापू नगर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर पूरे सौराष्ट्र पटेल समाज यहाँ पर रहता है और इसको मिनी सौराष्ट्र बोला जाता है इसे इसे। और ये जो लोग हैं पटेल समाज के वो बहुत भावना वाले होते हैं और दिल के भी बहुत दाता होते हैं और उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रसाद का और भोजन का महत्व ज़्यादा रहता है खिलाना और खाना इसमें वो ज़्यादा समझते हैं और यहाँ पर मंदिर तो बहुत सारे हैं जैसे स्वामी स्वामीनारायण मंदिर है राम मंदिर है कृष्ण मंदिर गणेश मंदिर गायत्री मंदिर है जैन का मंदिर है मंदिर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं लेकिन ये लोग की जो रहती है चाहना वो ज़्यादातर ये होती है कि भगवान के प्रति श्रद्धा ज़्यादा रहती है और वो लोग श्रद्धा से अपना कार्य व्यवहार करते हैं और श्रद्धा के अंदर उसको बहुत ही ऊंची भावना रहती है तो इस हिसाब से हम यहाँ सेवा करते रहते हैं मंदिरों की सेवा यहाँ पर ज़्यादा रहती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नगर के बारे में यहाँ पटेल समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं मिनी सौराष्ट्र भी इसको कहा जाता है और साथ ही साथ भावुक हैं भक्ति भाव में रहते हैं ईश्वर के प्रति आस्था है और प्रसाद में काफ़ी आस्था रख प्रसाद के लिए भी आते हैं और साथ ही साथ सामाजिक जो भी कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सहयोग भी अच्छा करते हैं और स्नेह से सभी कार्य को पूरा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आपने बताया यहाँ के लोगों के बारे में और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में एक ख़ास कोई मोटिवेशन होता है कोई ज्ञान की बातें अगर हम लोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें बहुत आकर्षित करता है तो आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में उसमें कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं जो आपको खींच के रखती बांध के रखती है इसमें मुझे यहाँ पर सेवा करना बहुत ही कर्मणा सेवा में मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ और उसमें भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुआ ये खाना खिलाने में मिलती है तो वैसे हमारी जो बड़े दीदी थी उनको अन्नपूर्णा कहते थे हमने भी वही पार्ट अभी प्ले किया हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से मधुबन जाने के टाइम पर बीच में तो हम उसको प्यार से भोजन खिलाते रहते और सबकी सेवा ये करते रहते हैं और उसमें उसमें मुझे बहुत खुशी और आनंद मिलता है तो इसलिए मुझे उसमें ज़्यादा रस है और बाकी योग और मेडिटेशन में भी मैं इंटरेस्ट ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मेरे हर कार्य अगर कोई भी सफल कर रहा है तो उसमें मैं मेडिटेशन से ही करती हूँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अन्नपूर्णा का जो शब्द आपने यूज़ किया दीदी जी के लिए और उनको भी हम याद करते हैं और साथ ही साथ आपने बताया कि ये सेवा कार्य करने में आपको बहुत खुशी मिलता है क्योंकि जो आत्मा को जैसे भोजन करके सुप्त हो जाती है तो उसकी दुआएं मिलती है और हमें खुशी मिलती है तो बहुत ही अच्छा सेवा कार्य आप कर रहे हैं और इसके साथ जाते जाते मैं कहूँगा कि राजस्थान गुजरात और देश विदेश से लोग आपको आज रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में रहेंगे और जितना मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखेंगे उतना आपको बहुत ही सफलता मिलेगी क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस चीज़ से हमको सफलता मिले एक ही मेडिटेशन है जिससे सबको चाहे वो निरोगी बनना है तंदुरुस्त रहना है या कोई कोईपन कार्य व्यवहार के क्षेत्र में सफलता पानी है तो उसमें जो मेडिटेशन है वही सबसे ज़्यादा कार्य करता है और उसमें उसमें ईश्वर की मदद भी बहुत मिलती है तो मैं सभी को सुनने वालों को यही कहूंगी श्रोता गणों को कि आप जितना हो सके उतना ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में रहना और समय निकाल करके खास इस विद्यालय के अंदर अपना टाइम देना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हर इंसान को आज जो है कही न कहीं ना कहीं एक तनाव है कहीं ना कहीं जीवन में दुख है और उस तनाव और दुख से मुक्त होने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में राजयोग सिखाया जाता है तो राजयोग सीखने के लिए या उनके संपर्क में आने से भी आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं तो आप जितना हो सके दीदी का कहना था कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े रहें ताकि आप तनाव और दुख से दूर हो सकें तो चलिए बहुत ही प्यारा सा संदेश दीदी जी ने दिया है और आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए दीदी जी को रेडियो मधुबन की ओर से ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार और इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ें और उनका उन्नति करें ऐसी शुभकामना करते हैं एंड बहुत बहुत धन्यवाद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 जा रे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं जो बात जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं ऊपर खिड़की खोल झांके सुंदर भोर चल पवन सुहानी नदियों के ये राग दसी झरनों का ये शोर बह झर झर पानी मधु भरा मधु भरा समापन धुला धुला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 नीली नीली झील में झल के नील गगन का, का रूप बहरंग के धारे ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे झंडी जिनसे धूप खर बाह पसारी चंपई चंपई पिजा दिन खिला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 फूलों जैसे गाल सब शो खटीली में है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल बड़ी खैल छबीली मन चली मन चली अदा छप जवा जवा कह रु जाहर